तेरहो मुस्कुराते रहो वन सुनते रहो, रहो मुस्कुराते रहो बाल संसार बाल संसार ओम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में आश्चर्य करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज बाल संसार इस कार्यक्रम में जैसे कि हम लोग पिछले तीन चार एपिसोड में आपसे जुड़ रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं जिसमें बाल मन के बारे में बातें किया जाता है साइंस साइकोलॉजी के बारे में बातें किया जाता है और पिछले एपिसोड में हमने कुछ खास बातें आपसे शेयर की थी और किस तरह से हम बच्चों की मानसिकता को समझें अब आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं तीसरा जो पाठ्यक्रम है उस पर बात करेंगे आज वैचारिक पहल पहल की सक्षमता का यत्तो चित सम्मान कई बार होता है कि वैचारिक पहल की सक्षमता का जो शोध या फिर उसके बारे में सोचना या उसका सम्मान करना एक बहुत बड़ा सामाजिक आ, और व्यक्तिगत मूल्य से भरपूर होता है और इसको उतना ही महत्वपूर्ण देना चाहिए जैसे हम किसी से चाहते हैं तो कभी कभी बच्चे की मानसिकता या बच्चे का छोटा रूप देखकर हम उसको टाल देते हैं और ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल कर देता है तो आइए इसी पर बात करने वाले हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं विशेष जो है व्यवहारिक वैज्ञान है उनके पा वैज्ञानिकता का जो है संपूर्ण ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया और फिर इसी विषय को लेकर काम कर रहे हैं तो डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में बहुत धन्यवाद भाई जी ओम शांति ओम शांति जी जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया मंगल <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है मंगल तो हमारा कार्यक्रम भी बड़ा अच्छा होगा आज जी, और जी। आज और जो जो विषय है है का पाठ्यक्रम जब हम वैचारिक पहल की बात करते हैं या सम्मान की बात करते हैं हम दूसरे तो, तो जरूर चाहते हैं लेकिन खुद हम लोग जो है या तो हमसे बड़े हो तो हम दे देते हैं मजबूरन लेकिन हमसे छोटा हो तो उन चीजों को हम लोग कताई बताते नहीं या करते ही नहीं है तो मैं चाहूँगा कि इस विषय को लेकर आप क्या बताना चाहते हैं इस बात पर इस पाठ्यक्रम पर आ, इस पाठ्यक्रम में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने चर्चा भी किया भी। कि कैसे भावनात्मक अभिव्यक्तियों का सम्मान बच्चों का कि होना चाहिए इसी प्रकार से विचार की बात है वैसे एक मनोवैज्ञानिक तथ्य ये है कि कई बार एक मनुष्य सबसे पहले कई बार संवेदनाओं के साथ वो होता है तो विचारों के माध्यम से वो चीज़ों को परसीव करता है नहीं, नहीं। कई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जहाँ वैचारिक पहल नहीं होती है केवल भावनाएं बच्चे के लिए या एक आम इंसान के लिए वो संवेदनाओं का कारण बन जाता है तो इमोशंस के बाद थॉट्स लेवल पर पहुंचना और कई बार विचार से इमोशंस तक पहुंचना, ये क्रिया और प्रतिक्रिया मनुष्य के साथ में चलती रहती है आपने देखा होगा कई बार बिना किसी संवाद के किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को कोई बात की ठेस लग जाती है अब उसको दिल के बारे में नहीं पता लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे बहुत मेरे हार्ट में पेन हो रहा है ऐसा कोई भौतिक रूप से उसको दर्द नहीं हो रहा है लेकिन उसकी इमोशंस जो थीं वो हर्ट हुई हैं तो ये हमने बातचीत पहले किया लेकिन आज आपने कहा कि जो बच्चे की वैचारिक क्षमता है जो चिंतन करने की उसकी क्षमता है जो उसकी सोचने समझने की शक्ति है उसको लेके उसके मन में तो रहता है कि मैं कोई सी बात में इंटरफियर करूँ या इंटरवेंशन करूँ तो अब प्रश्न उठता है कि इंटरफियर को हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते या किसी बात को लेकर बच्चे ने कहा भोले ही वो बड़ा वहाँ पर सामाजिक मुद्दा हो पारिवारिक मुद्दा हो और सोल्यूशन मोड में उच ही जा रही है लेकिन हम कहते नहीं नहीं भाई आपको अभी कहा ना पानी देके और हमारे बीच में से जाओ चाय देके जाओ आपको जितना कहा उतना आपको उतना करना है तो ये जो वो बच्चा सुनता है तो वो ये सोचता है कि मैं सही घर में हूँ इसी घर में मेरा जन्म हुआ है कि कहीं से उधार लेके लोग मेरे को आए हैं या टू सम एक्सटेंड कुछ समय के बाद कहीं छोड़ देने वाले हैं तो ऐसा उसके मन में फीलिंग होती थी और सभी बच्चों के साथ में होता है कि जो भी बड़े बात कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत दुख देना चाह रहे उनको लगता है कि ये बात मैंने सुनी या सोची तो क्यों नहीं मैं अपनी बात को कहूँ लेकिन उसके पास में शब्द नहीं होते हैं कई बार वो ए, अगर इनिशिएटिव ले भी ले वो बोल दे एक्सक्यूज मी मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ आप बड़ों के सामने और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन भी दूंगा तो आप जान सकते हैं कि माता पिता उसमें क्या रिएक्ट करने वाले हैं और जो गेस्ट आए हुए हैं वो क्या रिएक्ट करने वाले हैं तो ऐसी स्थिति में एक उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि चाइल्ड लेबर के साथ में ट्रीट होता है ना तो उस समय उस बच्चे की भावनाओं या थाट्स को इतना हर्ट करते हुए उसको भगा देते हैं हालाँकि वो भागते नहीं है वो दीवार के पीछे जाके सुनता है कि अभी इसके बाद ये चले जाएंगे और वो यहां पर माता पिता की प्रति भी संवेदनशील है वो सोच रहा है कि अगर ये लोग असफल रहे संवाद करने में या सलूशन निकालने में तो मैं इन बातों को सुनकर इनकी बात का उत्तर देने वाला हूं तो ये जो पावर है उसके अंदर पावर जन्म अब उस पावर को आपने एक्सेप्ट नहीं किया आप इतना बोलते कि अच्छा बेटा तुम कुछ कहना चाहते हो अब आप उसके वेग और संवेग को समझ रहे हैं लेकिन आप उसको अवॉइड कर रहे हैं जब आप एवॉइड कर रहे हैं तो वो बच्चा उपेक्षित हो रहा है और उपेक्षित होकर उसके मन में आ गया कि यार अपनी कद नहीं है अपन छोटे हैं अपनी कद काठी के हिसाब से अपने को अपनी लिमिट में रहना पड़ेगा यह मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है जिसको हम जानते हैं उसको बोलते हैं कट टू साइज कोई व्यक्ति आया उसको ऐसी बात बोल दो कि वो हर्ट हो जाए या थाटलेस हो जाए तो वो से चला जाएगा तो एक क्रिया मनोविज्ञान में इंटरफेयर करने की वैसे देखा जाए तो सामान्य व्यवहार में इंटरफियर को अच्छा नहीं मानते लेकिन इंटरवेंशन को तो अच्छा मानते हैं ना तो कई बार किसी बच्चे के द्वारा अगर कुछ बातें कही जा रही हो और उसको एज ए इंटरवेंशन हम स्वीकार कर लें मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्पष्ट कर ये भी करना चाहूँगा कि इंटरफियर करने का मतलब है कि अचानक अगर कोई व्यक्ति बच्चा आके बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना है और इंटरवेंशन का मतलब जस्ट लाइक ऐसा है जैसे कि रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता है मे आई हेल्प यू मैंने ऑप्शन से कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं लेकिन जो मदद करने वाला व्यक्ति है वो बहुत समय तक बैठा रहता है उसके पास रेयर में कोई आता है मैंने वो लोग पढ़ लेते हैं मे आई हेल्प यू लेकिन उससे हेल्प लेते नहीं हैं और वहीं अचानक कोई अपरिचित व्यक्ति आपसे कहे कि आई विल हेल्प यू तो आप नाराज़ भी आएंगे भाई आप कौन होते हो वही हेल्प करने वाले तो अब किया, किया जाए माने अगर वो आई विल हेल्प यू में बच्चा अपने आप को शिफ्ट करता है तो प्रॉब्लम है मे आई हेल्प यू में दूर दूर तक तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं तो उस समय वो मन महसूस के रह जाता है उसके अंदर जो थॉट्स करने क्रिएट करने की क्षमता है उस पर कुठाराघात होता है वो पीड़ित होता है और यहाँ हम पाठ्यक्रम में क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमें बच्चों के विचारों का जो पहल करने की क्षमता है इनिशिएटिव पावर उसका यथोचित मैंने प्रॉपर वे में रिस्पेक्ट होना चाहिए भाई आप सुन लो इम्प्लीमेंट करो या मत करो जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर ही हम लोग छोटा सा एक गलती कर जाते हैं और वो चीज़ें हमें कभी कभी हम लोग इसके बारे में इतना गहराई से नहीं सोचते हैं हम ये देखते हैं कि अब तो अभी सीख रहा है और ये तो मेरा बच्चा है इसको तो मैं ही पढ़ाऊँगा मैं ये सिखाऊँगा तो वो चीज़ जो है ये चीज़ों को गैब कर रहा है तो यह मानसिकता हमें जो है बदलनी होगी और नवाचार को बढ़ावा देना होगा तब जाके हम इन चीज़ों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं तो इस महत्वपूर्ण पहल को कैसे शुरुआत कर सकते हैं हम लोग इसके लिए क्या करना चाहिए थोड़ा सा और विस्तार से बताइए डॉक्टर अजय जी जी देखिए आपने एक बड़ी सी बात कही कि बच्चे ने अंडरस्टेंडिंग किया होगा उसने लर्निंग किया होगा कुछ एक्सपीरियंस उसको अपने स्कूल का अपने साथियों का अपने मित्रों का होगा उस बेस पर ही उसने इनिशिएटिव पावर यानी थॉट प्रोसेस करने के लिए पहल किया अब प्रश्न उठता है कि अगर हम उस थॉट प्रोसेस को रोक देते हैं और बाद में जाके देखिए अभी जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन है उसमें काफ़ी कमी आई है और कुछ नवाचार जैसे आपने कहा उसकी ओर लोग बढ़े हैं उदाहरण के लिए आज के समय में पिछले 25 साल को हम देखें तो कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ी एबिलिटी मानी गई है अब हमने बच्चे की थाट प्रोसेस जो उसका निसर्ग के, के साथ वास्ता था या जो नेचुरल रूप से वो कम्युनिकेट कर रहा था उसको तो ब्लॉक कर दिया उसको ब्लॉक करके उसको और ज़्यादा सुनाने का भी प्रयास किया कि भाई तुम बीच में मत बोला करो अभी तुम एग्जाम की तैयारी करो जितना तुमको कहा जाए वो तुम करो मैंने बहुत सारे आपने रूल्स एंड रेगुलेशन उसके ऊपर थोप दिए अब एक बार वो कोशिश करेगा दो बार कोशिश करेगा तीन बार करेगा लास्ट में अपने कम्युनिकेशन स्किल को वो स्टॉप कर लेगा ये वैसे ही सत्य है जैसे किसी बड़े को रोज कहा जाए कि तुम ज़्यादा मत बोला करो तुम मौन रहा करो तुम वाणी को थोड़ा विराम दो तो एक दिन व्यक्ति मान लेगा कि कुछ नहीं बोलना ही मानता होगी तो वो जो इसका स्किल डेवलप हो रहा था जिसके लिए उसी बच्चे को बड़े होने पर अगर मैनेजमेंट वो पढ़ता है या साइंस पढ़ता है या इंजीनियरिंग पढ़ता है तो कम्युनिकेशन स्किल एक पेपर है या उसकी पर्सनैलिटी अगर रुक जाती है या उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है तो आप उसी बच्चे को पचास या एक लाख रुपये की कोचिंग लगा रहे हो और किस लगा रहे हो कि इस बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल इन्हांस करना है उसको बढ़ाना है अब आप देखिए जहाँ वो नेचुरल रूप से बढ़ रहा था वहाँ तो हमने ब्रेक कर दिया और उतना पैसा और समय हम एक्स्ट्रा देके उस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस बच्चे ने ये ताड़ लिया है कि जिस देश में हम रहते हैं अगर बहुत अच्छा बोलना हमें आ जाए ना या बहुत अच्छा कम्युनिकेट करना आ जाए तो मैं देश का प्रधानमंत्री तक बन सकता हूँ ये भी वो बच्चा जानता है क्योंकि ऑरेटिंग करना ये एक नैसर्गिक गुण है और बहुत कम लेवल पर यह पाया जाता है खासकर जब लीडरशिप डेवलपमेंट की हम बात करते हैं और ऐसा नहीं है कि लीडरशिप डेवलपमेंट केवल पॉलिटिकल लेवल पर होता है ये एवरी स्टेप पर होता है इवन स्वयं के लिए भी व्यक्ति एक लीडिंग अप्रोच डेवलप कर सकता है और लीडरशिप अगर बहुत अच्छी उसके अंदर स्किल है तो वो अपने इस जीवन में इस कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा न जाने कितने लोगों का भला कर सकता है वहाँ केवल यह नहीं है कि, कि किसी व्यक्ति ने कितना नॉलेज गेन किया अगर वो नॉलेज प्रजेंट नहीं किया जाए बहुत सारे राइट आपने देखे होंगे आज भी उनकी किताबें बक्से में बंद हैं उनको पब्लिश होने के लिए मौका ही नहीं मिला या जब उनको मौका मिला तो उनकी उम्र बुढ़ापे तक पहुंच गई थी तो उस समय जो उनको मोटिवेशन या आपने अलग से इंस्परेशंस क्रिएट किया तो वो उनके लिए किसी काम का नहीं रहा तो कम एज में अगर कोई स्किल या कोई शक्ति बच्चे की उभर के आती है तो कोई भी गुण या शक्ति क्या करती है अगर एक क्वालिटी डेवलप करने के लिए हमने थोड़ी मदद कर दी तो बहुत सारी पॉजिटिविटी उसके अंदर आती है और ये पॉजिटिविटी से उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के आयाम ओपन होते हैं और वो बच्चा बहुमुखी प्रतिभा का धनी बन सकता है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे पास में है उसे समझने स्वीकार करने और अनुभव करने की आवश्यकता है जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमारे पास जो बच्चों के अंदर कला है जो उनकी मानसिकता है और उनकी सोच है उसको अगर हम लोग सम्मान करते हैं तो हमारी जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हम पाते हैं या बच्चों के जीवन को मोटिवेट कर सकते हैं ये आपने बताया आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग बाल संसार इस कार्यक्रम में आगे बात करेंगे इसी विषय को लेकर सुनते रहो मुस्कराते रहो and नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में और आशा करूँगा आप बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं एक नए विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं नए नहीं, नहीं पुरानी है लेकिन विषय में गहराई को समझना और उसमें मनोस्थिति को मनोभावों को मानसिकता को समझने की बहुत ज़रूरी है और इसमें जैसे कि हमने कहा कि बच्चे की मानसिकता को समझना बहुत ज़रूरी कई बार हम उस मानसिकता को उसकी गहराई को समझ नहीं पाते जबकि बच्चा इस बात को ठीक से समझ पाता है तो आइए जब इन चीज़ों को लेकर जैसे कि समस्याओं को हल करने में कैसे हम लोग इसको मदद कर सकते हैं और इस पहल को एक नए दृष्टिकोण से एक समाधान के रूप में कैसे इसको यूज़ करें हम इस पर बताइए बहुत अच्छी बात है और ये बात बिल्कुल सामयिक और प्रासंगिक भी है कि बच्चों के अंदर जो स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल की बात हो या थिंकिंग प्रोसेस की बात हो हमारी ड्यूटी बनती है कि समय प्रति समय जब भी कोई संवाद उनके माध्यम से आप तक तो पहुंचता है तो हमारा एक नैतिक फर्ज बन जाता है कि देखिए केवल वो आपका बच्चा नहीं है बल्कि इस राष्ट्र की धरोहर है और उसके प्रति संवेदनाएँ एक बड़े स्तर पर होना चाहिए और उसको महसूस होना चाहिए और उस महसूसता के पीछे एक सबसे बड़ी रीजनिंग है कि जब उस बच्चे से कोई थर्ड पर्सन ये पूछे कि आपके माता पिता से आप खुश हो तो उसको ये नहीं कहना पड़े कि मैं अपने बड़े बूढ़ों के स्वर्ग का इंतजार कर रहा हूं कि जल्दी से वो स्वर्ग आ जाए ताकि मुझे एक अच्छे माता पिता वहां मिल जाएं उसको ये गर्व होना चाहिए कि आपने ही मैंने आप ही मेरे अच्छे माता पिता हैं तो ये जो एक सेटिस्फेक्शन है ये सेटिस्फैक्शन देना हमारा फर्ज़े मतलब मैं इसको ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मानता हूँ और हम उसके लिए अकाउंटेबल हों अगर हम नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे के पास में क्या विकल्प है उसमें निराशा या अवसाद उत्पन्न होगा तो वो पड़ोस के यहाँ जाएगा परेशान होगा और अगर हमने उसके अंदर आशा का संचार कर दिया या समाधान करने की जो हमारी तकनीक है उसमें हमने उमंग उत्साह को जोड़ दिया क्योंकि एंथोजियाम एक नेचुरल फिनोमिना है क्योंकि एक इंसान जब अपनी लाइफ में अपना विज़न डिसाइड करता है अपना मिशन डिसाइड करता है अपना टारगेट डिसाइड करता है तो विजन और टारगेट को आगे बढ़ाने के लिए अपडेट करने के लिए अप टू डेट रखने के लिए उस बच्चे के अंदर मिशनरी झील होना चाहिए अर्थात उमंग होना चाहिए और यही उमंग उत्साह भरने का जो दायित्व है वो माता पिता और शिक्षक गुणों का है अर्थात माता पिता गुरु का है अब उसके पास जो दायरा है वो इसके अलावा अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में है अब फ्रेंड सर्कल उसको कितना मोटिवेट करते हैं कितना उसकी बात को सुनते हैं कितना उसकी बात पर ध्यान देते हैं ये उस वातावरण के ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों के प्रति सम्मान की दृष्टि कैसी रखी है ऐसी स्थिति में हमारा फर्ज या समाज का जो फर्ज है वो बढ़ जाता है और हमें किसी भी स्थिति में समाधान मूलक स्थितियों के लिए प्रयास करना होगा और उस प्रयास में हमें थोड़ी सी प्रेजिंग करनी पड़ेगी थोड़ा सा उनको रिकमेंडेशन करना पड़ेगा तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जब एक बार मेरे पिताजी ने ही मुझसे कहा कि ये फला व्यक्ति आए हैं इनको एड्रेस बताना है तो मैंने हाजी का पार्ट निभाया और जैसे ही मैं घर में अंदर जाता हूँ तो मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा आपके फेस से लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और हाथ को स्पर्श किया उन्होंने तो कहा बुखार है और उसी समय वो तुरंत गाड़ी से सामने वाली व्यक्ति को दूसरे जहाँ स्थान पर उनको जाना था उनके छोड़ने के लिए चले गए बाद में उन्होंने रिकमेंड किया कि तुम्हारे द्वारा जो कुछ कम्युनिकेट किया गया था वो ईमानदारी से भरा हुआ था और तुमने आ, मेरी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए मेरे प्रश्न का जवाब अर्थात हमारे मित्र को उनके घर तक पहुंचाने या किसी और के घर का पता ढूंढने के लिए जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए हामी भरी और तुम पीड़ित थे ये मैंने बाद में ऑब्जर्व किया तो तुम्हारे अंदर जो ओबीडियंस टू ऑर्डर का गुण है उससे मैं बहुत खुश हूं और मेरा मन हो रहा है कि तुमको मैं कुछ पुरस्कार दूँ लेकिन मैं तो ये बात भूल गया था तो कभी कभी हम बच्चों को जिस समय उनसे अच्छा या कुछ नहीं अच्छा भी हो रहा है या भविष्य में उनसे अच्छा हो सकता है उन तमाम संभावनाओं को देखते हुए उन्हें इस बात के लिए अभिप्रेत करें कि आपके द्वारा ये अच्छा हुआ है जो समाज के लिए परिवार के लिए एक बड़ी बात है जो आप सोचते हो समझते हो उमंग उत्साह के साथ कार्य करते हो ये सब बातों से मुझे बड़ी खुशी है और मुझे बड़ा फक्र है गर्व है और गौरव हो रहा है कि तुम इस घर में जन्मे हो और तुम अपने जीवन को एक ऊंचाई की ओर श्रेष्ठता की ओर बढ़ाने में स्वयं भी अंदर से मोटिवेट हो और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से भावनात्मक रूप से या वैचारिक रूप से मुझसे भी जुड़ के मदद प्राप्त करते रहते हो तो ये हमारा सिलसिला चलते रहे और बच्चों और बड़ों के बीच में संवाद बना रहे यही बाल संसार का उद्देश्य भी है और यही उद्देश्य को लेकर हम लोग इस पाठ्यक्रम में धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जी भाई जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी बात ही अच्छी बात आपने बताया और जब भी हम लोग किसी बच्चे को देखें तो उसे मोटिवेट करते रहना चाहिए यह एक बहुत ही सुंदर और सिंपल तरीका है जिससे बच्चे को भी खुशी मिलती है और बच्चा अपने एनर्जी के साथ जो है अच्छा फील करता है और अगर हम बच्चे को डीमोटिवेट करेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव उसकी पावर जो जनरेट होगी आपने कहा वो कहीं ना कहीं विध्वंस भी कर सकती हैं हो सकता है कि वो आपसे बिछड़ भी, भी जाए तो इसीलिए हमें जो है वो एनर्जी को जो है संभल करने के लिए उसके अंदर क्षमताओं की संभावनाओं को देखते हुए हमें जो है बच्चे को बच्चा ना समझ उसकी एनर्जी को देखना है और उसे पॉजिटिव मैसेज देते हुए उमंग उत्साह में रखना है जिसका आपने जिक्र किया बहुत ही अच्छा लगा हमें और मुझे लगता है कि हम लोग आगे भी इस एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हम और गहराई से इस बाल मनोविज्ञान के गहराई में उतरते जाएंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसकी जो परख है वो करते जाएंगे और इसके ऊपर काम भी करते जाएंगे मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लिख के रखना है ताकि इस पर काम किया जा सकता है तो व्यक्तिगत विकास की जो प्रेरणा है यहाँ से हमें मिलता है और अधिक समय जो है हमें थोड़ा सा एक चिंतन की धारा को बदलने की ज़रूरत है जहाँ पर हम समस्याओं को लेकर ले कर बात ना करें समाधान को लेकर बात करें और समस्या और समाधान के बीच में एक समन्वय का जो बोध है वो हमें करते रहना चाहिए शब्द भी हमारे लिए काम करता है और भावनाएँ भी काम करता है और हमारी सोच भी काम करता है तो तीन जो आंतरिक चीज़ें हैं, सोच है भावनाएं हैं और हमारी समाधान समस्याएं, बाहर की तरफ हमने देखते हैं तो अगर अंदर जगत ठीक हो जाए तो बाहर भी जगत ठीक ही लगता है अंदर अगर नहीं ठीक है हमारी सोच में गड़बड़ है तो सोच क्लीन कर लें सोच को थोड़ा रिफाइन कर लें हमारे इमोशन ठीक नहीं है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है अगर ये समझ लिया तो आप ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बन गए इमोशन समझ लिया तो उसको भी ठीक करना आना चाहिए वो भी एक कला है अगर ये दोनों चीज़ें आप समझ लेते हैं तो जीवन को बहुत अच्छी तरह से आप इन्जॉय कर सकते हैं बाल मनोविज्ञान की गहराई से यही चीज़ें आपको समझ आएगी धीरे धीरे हम लोग करेंगे इस पर बातें आप सुनाए हैं रेडियो माधवन और चलिए मित्रों आज के इस बाल संसार कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रही हमारे साथ सुनते रहो बिर रहो केला चल के तेरा मेला पीछे छूटा राही चल के चल अ चल अ चल के तेरा मेला पीछे छोटा राही चल के